युद्ध संप्रहार हो गया था पूरा हो गया था अभी क्या चलेगा विसर सृज विसर्गीज में अन्दाते है वो अंदाते है, उदाते मल में या सरिता है पता चलता है कुछ देखो पुस्तक देखो हिसाब करो हिसाब का नंबर देना क्या मालूम होता है कुछ उधर तो बोलो और किसका मालूम है तो उधर क्यों देखता हूँ बोलते समीधा बोलो उमदा तो, ने तो क्यों कैसे पता चलता है क्या कुछ देखने में है या हिसाब करना पड़ता है ना कैसे हाँ ये बताओ ठीक है ऐसे तो ठीक है हैं दिया उदात है। वही तो हम पूछ रहे सृज्यते आत्मनिपद होगा सरित होगा तो सर तो हो तो केवल आत्मनिपद नहीं चाहिए आत्मनिपद है तो जम अ अनुदात है उसकी संज्ञा होगी किस से? हाँ तो इसको क्या कहें कहें कहेंगे अनुदाते कहेंगे कहेंगे? धातु क्या है अनुदात धातु सृज धातु अनुदात है या उदात है अनुदात सृज धातु अनुदाते अनुदाता ने अनुदाते अनुदात ईत यश अनुदातेत उसका पंचम अंत अनुदाते था। अनुदात और गई ईत हो तो अनुदातंगित हो जाएगा अनुदात और ग्वंद्व अनुदातंग इत होगा तो अनुदातंगित पंचम अंत अनुदातंगित अनुदाते गीत वृत्त में दिया है अनुदात आत्मनिपद में अनुदातेत गीत आत्मनिपद तो सृजन श्रीज्यते बोलो रूप लीट लकार में सृज श्रीज, सृज ए उरत भले क्या गया? सौ। सो अभ्यास रे को अ हो जाएगा और से हला अभ्यास में क्या रहेगा सृज ए अभी यहाँ पुगंत लघु पदे सूत्र से, से गुण प्राप्त है नहीं प्राप्त है होगा या नहीं क्यों नहीं होगा कित कौन करेगा की सूत्र कौन से सूत्र कित करता है हाँ वो सूत्र का नंबर निकालो एक दो पांच और पुगंत लघु पद सूत्र निकालो तो कौन पर है हाँ बहु स्थान में पुगंत लघुपद प्राप्त है जहाँ असम लिट की प्राप्त नहीं होता है अब बहुत स्थान में असमयाथ लिट लगता है सर्वत्र पुगंत लघुपत लगता है क्या नहीं लगता ठीक है असम लिट कित हुआ लीड लगा में वहाँ पुगंत लघुपद प्राप्त नहीं तो यहाँ एक स्थान दोनों प्राप्त हो गई असमयात लिट से लीट होना चाहिए और पुगंत लघुपद से गुण होना चाहिए तो क्या होगा विप्रतिषेदे परम कार्य पर कौन है तो पहले गुण हो, हाँ, हो जाएगा एक कोई समझता ना हम क्या है हाँ नित्य है ये अंतरंग हो जाएगा एक भारती कही ऋतुपथे ऋतुपेभ्यो लीट की गुणा पूर्व विप्रतिषेधेन ऋतुपेभ्यो ऋतुपद ऋतु उपधेश ऋतुपंचमें बहुत चन्ुपेभ्यो लीट की गुणा पूर्व विप्रतिषेधेन ऋदुपधा धातूना ते धाव ऋतुपध तेभ्य ऋदूप्य ऋदुपदे लिट कि लीट षष्टी लिट कि गुणात्तिषेधेन गुणात् पूर्व प्रतिषेधन यदि पहले गुणा हो जाए तो असमत लिट कित तो लगेगा बताओ श्री के को गुण हो जाए पुगंत लघुपत से गुण हो जाए सर बन जाएगा असंगातली कितना लगेगा हम इतने समझा नहीं आता है श्री जी के रिकार को गुण यदि हो जाए पुगंत लघुपत से सूत्र से री को क्या गुण होगा और तो क्या रूप बनेगा सज अगर ए ससर्ज ए होने पर असंगातली कितना लगेगा तो असहा लिटिकित नित्य हुआ गुण करने के पहले असंगत लिटिकित रहता है गुण कर देंगे तो असंयोगयोग तो असंगत लिट्टिक लगेगा ये नित्य नहीं है इसलिए पहले गुण यदि हो जाएगा संयोग मिले तो असह लिट नहीं लगेगा अभी प्रतिष्ठित परम कार्य लगता है तो पहले गुणा हो जाना चाहिए यह पूर्व प्रतिष्ठित होता है ऋतु पदेभ्यो लिटह की तम गुणात्व प्रतिषेधन धातु जितने उनसे लीट हो जाएगा गुण करने के पहले यद्यपि होना चाहिए किंतु पूर्व विषेधन पहले इस प्रकार पूर्व प्रतिषेध होने के लिए कोई वार्तिक आया है पहले mm? कोई वार्तिक किसके पुस्तक में आया है पूर्वी प्रतिषेध कहाँ होता है नृजभाव्यो नोट वित्तीय सदन और क्या बोलते हो वृद्धत गुणे हाँ तो ये भी ऐसे पूरे प्रतिषेध से पहले की तो हो जाने से पुगन तल प्रदर्श से गुणा होगा है नहीं होगा पहले की तो हो गया लीट की तो हो जाएगा वो पूरे पृथ्वी से की तो उनसे गुणा नहीं होता है तो बनेगा शश्री जय बोलो धेठा अनिटी पता है अनिटी तो शस्त्री जी से कैसे बोला शश्री जी धो कैसे से हो जाएगा आगे लुट होगा नहीं होगा श्रीजी अग्रेता आएगा सूत्र लगे श्रीजी दिसोर झली कितने पदे श्रीजी दिसोर झलि अम अकिति अनयो रमागमस्या झलादाब अकिति अनयो कौन कौन धातु श्री जरु दृष्ट धातु अम आगम होगा मिधुचा पर श्री के रि के आगे दृ के रि के आगे में और रहेगा झलादो अकिति झली अम अम होगा झली अकिति झली अकिति झली उसका विशेष से, से दु अकिति अभी ता पर ताश है किते है ना नहीं अकेते है झल आदि में है कौन जल है तो झल आदि अकेत से श्रीजी को आम होगा मृद चौंत पर री क्या अरेगा ओ, हो जाएगा सृज बन जाएगा स्रज अग्रेता भ्रश भ्रश मृज यज राजसाम So, सस्ता सस्ता बन जाएगा बोलो लीड लकार में परसम पद रूप बनेगा पद बनेगा अतन पद बनेगा परिश्रम पद नहीं किसी तो किस पुत्र में परिसम पद है क्या आ, दातु, तो क्या के श्या, श्या नहीं ईट प्राप्त है दातु को सीट दे निश्चित कौन करेगा ईट नहीं होगा झला अकी झल में शाह आएगा जल में तो क्या सो तो लगेगा सृज दिसो झल में आम हो जाएगा यौन हो जाएगा स्रजि के जकारो को स करने के लिए क्या सूत्र के बाद क्या सूत्र लगेगा सड़ हो कसीगी शव हो जाएगा क आदेश प्रत्यु हो जाएगा क्या रू बनेगा सक्षते बोलो स्रक्षते बोलो नहीं रुको स्रक्षते क्या बनेगा श्री जीता बोलो जी जी जी, जी, लांग में अश्विजी में हम्म उत्तम पुरस्कार क्या मानेगा सृजे ये लगता है ना नहीं नहीं, नहीं लगता है सृजे वही में क्या बनेगा श्री श्री श्री श्री श्री, श्री बनता है श्री नहीं होगा क्यों नहीं होगा लिंग सिचात्मप सूत्र से झलादि लिंग होता है एक में आता है क्या री हाँ झलादि सृल लिंग है कि तो उनसे झल्य मकीित कि अमागमन ही होगा तो सृज धातु है आगे शिवट है शिवट का सकार कर लो प होगा नहीं होगा सृज के जकार को हो जाएगा स्व भ्रश्च भ्रश सूर्य मृजय अजय राजभाज सशाम स्व शु कशिष्य क आदेश प्रत्यो क्या बनेगा श्री खिष्ट स्ट में स्व कहाँ जाएगा तो हाँ बोलो श्री हाँ ध्वम क्या बनेगा तावर का ध्वम ढ धा, नहीं होगा इन अंग क्या है अंग क्या है श्री श्री तो तंग है श्रिक शिष्ट अलग हो जाएगा लिंग को श्यूट होता है श्रीक तो है इन्हें में आता है श्रीकोकार गोकार इनमें इसलिए होगा, क्या बनेगा श्री श्रिक्षि ध्व अंग क्या है सि प्रत्यय क्या है ध्व प्रत्यय श्री ध्व श्री जो आगमन से श्री ध्व प्रत्यय हो गया लकार में लुंग लकार में सी अज सीज के सकार को लोप करने के लिए कोई सूत्र है झलो झल लोप हो जाएगा सृज के जव को स करने के लिए कोई सूत्र है सौ होने का अष्टुत्व हो जाएगा कैरू बनेगा और लिंग सी चातन पे झड़ा दिलिंग से जी की तो नहीं से गुणा नहीं होगा क्या बनेगा अश्रेष्ट आगे रूप ले कर देखा हो बोलो अश्रेष्ट अश्री छाता अश्रेष्ठम हो जाएगा श्री जी के जव को सौ होने के बाद कैसा तो लगे ज को हो गया ब्रश वृश आगे क्या झलाम जसवंत लगे झलाम जस झसी आगे हाँ अश्री ढम आगे अश्रीक्षी लिंग लकारी में क्या मना असरी अस््रक्षत हलंत क्या बनेगा अस्त्र बोलो आगे मिर्स ये मिर्सा में है ये उदात है अनुदात तो उसे पता चलता है हम्म सरितेत क्या है सरितेत मिर्सा में और सरितेत है हम्म क्या बोलते सरिता सरितेत क्या है मृषा में अस्वरित है सरितेत नहीं सरितेत कौन है मृषा धातु सरितेत में जो है अः स्वरित है और इत संज्ञा है सरितेत धातु कैसे हो गया सरित ईत यश धातु का स्वरित अत हो गया तो सरितेत कर्त प्राय तो अभी ये परस बनेगा आत्मनिपद बनेगा मृश्यती बनेगा परिश्रमती रूपलो मृशिया में मृश मृश नल क्या बानेगा होगा मामरसा बोलो मामर्शा, मामर्शा, मामर्शा, मामर्शा, मामर्शा। हैं बोलो ज्यादा नहीं बोलो जितने रूप बोलो क्या नहीं बनेंगे बनेगा ऐसे बने क्या बने सुर से बोलो, बोलो? मामरस गुण कितने स्थान पर हुआ पीत में गुण हुआ किस से हाँ बोलो फिर माम आतो बोलो से मबी शीशे, शीशे हम्म लूट में क्या बनेगा मर्षिता से लीट अकार में अम आगम होगा ना ने? नहीं हम्म क्यों नहीं, गीत नहीं।, नहीं। गीत होगा कित पर में मेंट होगा क्या बनेगा मर्शिष्याती बोलो नहीं ये आदेश प्रत्यु लगता है क्या कितने स्वर रहता है स्वरूप में दो, दो रहता है दोनों मुर्दने है, कोई तंत्र से है लो, लो, लोट में क्या बनेगा वलो मृश्याणी न हो जाएगा में मृश्यता उत्तम को गुणन नहीं होगा आठ पीत होने पर हा बीच में श्यान है आठ पीत होने पर भी श्यान है सार्वत्त है क्यार क्या गया मिश्य मिश्य लंग में बोलो गुण <सल> दिश्यार, तो कितने स्थान पर आतरी बिजली में परसम अतन बदल असली में आत बदमे क्या वृक्षिस्ट से धातु अन्य तो गुण होगा ना नहीं तो गुण क्यों नहीं होगा लिंग, शीच्चार। लिंग शीच्चार। नहीं क्या कहता है झलाद लिंग सिंच तो की तो होगा ईट होगा तो झलाद रहेगा हैं ईट होगा ना नहीं तो गुण हो जाएगा पुगंत तो। क्या बनेगा मर्सी क्या बनेगा बोलो रूप नहीं इसलिए कठिन <laughs> हो रहा है में लूंग लानेगा क्या बुद्धि गुण क्या होगा वृद्धि नहीं होगी किस सूत्र से बदबंत से शिची बुद्धि दो कौन सा शिची बुद्धि का निषेध कौन करेगा शिषी वृद्धि परिश्रम तो निषेध कोई करेगा बदब जो तो नीट निषेध कर देगा शिषि वृद्धि परिश्रम से लग जाएगा तो तो पीछे आएगा पहले शिक्षा वृद्धि क्यों नहीं लगेगा मालूम भाई बताए कुछ हाँ शिक्षी वृद्धि परिश्रम से कहाँ लगेगा लग ईगंतंग चाहे गंग है क्या शिषि वृद्धि प्राप्त है भद व्रज प्राप्त है उसको निषेध करेगा तो आगे लग जाएगा अतहलादे तो लगो लग जाएगा क्यों हौलादे हाँ अत नहीं सृजी में अ क्या अतोलादे लगेगा नहीं तो वृद्धि होगी तो गुण होगा किसूत्र से हाँ असर जीत बन जाएगा क्या बनेगा अमर सी क्या क्या अमर शमर सीत हाँ अमर सीद बोलो अमर शिशु आत में अमरी शिष्ट बने अमरी गुण होगा ना नहीं हैं अमर शिष्ट क्या बनेगा अमर शिष्ट बोलो अमर सिंह फिर बोलो अमर शिष्ट क्या बनेगा अमर सिंह हा ah, बोलो ठीक से क्या हम कर क्या दे या ढ पता चले तो बार टर्ग नहीं हाँ? को, दोनों को हाँ क च क वर्ग प्रथम च वर्ग द्वितीय ट वर्ग तृतीय तृतीय चतुर्थ तृतीय बोलो तृतीय बनेगा या चतुर्थ क वर्ग चर्ग ट बनेगा तनेगा बोलो नहीं चतुर्थ क्या बनेगा निकला तो पता नहीं ट तृतीय बनेगा अमर षि इन तंग अमर सिम कचा ट तृतीय बोलो शुरू से अमर शिष्ट ताम अमर शिशि ईटो तो लगता है लुंग में रहे लिंग हिंग में ईट होगा क्या लिंग लकार में इट होगा और अमागम होगा ना नहीं गुण होगा पुगंत गुण रूप नहीं ना नहीं <laughs> गुण हो जाएगा पुगंत लख से गुण हो जाएगा रूप क्या बनेगा अमर शिष्यत क्या बनेगा बोलो आत्न बदमें अमर शिष्यात बहिया बहे आगे नह बंधने पहले क्या सूत्र लगेगा नौ न क्या सूत्र कितने पदे है दो पद क्या विभूति बताओ कौन सा नौष्टी हैं कौन सा प्रथम ष्टी द्वितीय ष्ठी तो क्या है नो नो नौ दूसरा क्या है ना, ना। वो क्या व्यक्ति हाँ न को न होगा धातु क्या न को न हो जाएगा तो नह बन गया नह तीप हो सप प्राप्त है करते सब प्राप्त है सब होगा क्या क्या लगे सूत्र है श्यन पुगंध गुण होगा नहीं क्यों गीतने तो गुण हो जाता है नहीं होता क्यों नहीं होता ईगंत नहीं हाँ पुता में ही नहीं नैयत ही बनेगा क्या बनेगा बोलो आत्मनिपति में नैहते बनेगा लेट में न धातु है न नल क्या बनेगा अतः वृद्धि होगी क्या बनेगा न ना आह आगे रतुस में नेह तो क्या सोचो ले गया रुपये है क्या अच्छा क्या सोच लग गया हाँ बोलो नाना नेह तो हो धा तो सेट है अनिटी मालूम से तो क्राहिनियम से ईट होगा उसको फिर निषेध करने वाले थाल में क्या सूत्र तो से त्वता हो। तो थाले में ईट होगा ना नहीं होगा विकल्प कौन करेगा ऋतो भारद्वाज से लगने से विकल्प होगा ईट पक्ष में क्या रूप बना नहीं था क्या सूत्र लगे थरी लगेगा जब इट नहीं होगा न न हथ थ के हकार को हो जाएगा न हो ध सुतराया पहले हक हो जाएगा धक हो जाएगा जस तो ध को हो जाएगा न हक ध को झलाम जस जसी क्या बनेगा न न ध क्या बनेगा यहाँ थरी चीट लगे ना नहीं अत कलमते क्यों नहीं लगेगा अतिकलम थे क्यों नहीं लग गया? लगे है क्यों नहीं लग गया? हा कीत नहीं कहो अब कीत होने पर लगता है कौन सूत्र अत कलम थे क्या रूबना थे ने न थे नेह ने आगे हाँ सुर से बोलो न आतने पद में न ए क्या मने क्या ने, ने, ने, ने हे बोलो धाम आते समय थोड़ा विचार करना चाहिए पहले ऐसे ही से नहीं होगा धातु इन अतंग है क्या अंत में क्या है हम इनमें आता है और धर्म को ईट हुआ तो सूत्र क्या लगेगा विभास से ईट हू रू बनेगा ही ध्वे ने ही ध्वे से बोलो न में ना नहीं नगर नह क्या रूप बनेगा सत्या बोलो नद्दा से से बोला सो, नद्धा क्या माने खरीच से त क्या मानेगा बोलो का क्या अर्थ बताओ? हम्म नाश हो जाता है हैं? क्या बनेगा तो ने बता हुए नत्स्य बोलो लोट में पद में नहतू अम ंग्ल में परसम पद में अना बोलो अना पद में अना में नु आत पद में नेत आश्री में बोलो आतपति में क्या बनेगा नत्शिष्ट बोलो है क्या हाँ बोलो निष्ट चतुर्थ बोलो लूंग लकार नहीं रहेगा क्यों निषेध करेगा क्यों कौन निषेध कौन करेगा ई क नहीं ई कह नि से हो जाता है ई गंत नहीं ठीक है भद्र व्रज हण्त से प्राप्त है ना नहीं लगेगा क्यों नहीं भद्र व्रज भद्र व्रज को बात करके प्राप्त है अतोहलादे लघु क्या प्राप्त है अतोहलादे लघु को निषेध करा हिम बधव्रज को निषेध हिमअंत नहीं करेगा बधब्रज का ने क्या बधव से वृद्धि हो जाएगी हिमअंत क्षण निषेध किस को करता है अतोहलादे अत नहीं अतोहलादे लघु का निषेध करेगा बदव्रजंतर से वृद्धि हो जाएगी उसको नेट निषेध करना चाहिए इट हो तो ईट है क्या तो वृद्धि हो जाएगी नाह को वृद्धि नाह हो गया ईट सिट त हे ध और खर्च से तनाथ सीती क्या मानेगा अनाथ सीती आने पर झलू झलू से लोप हो जाएगा अनाथ धाम बन जाए नाहधस जा तो धोध अनाथ क्या मानेगा अनाथ धाम आगे अनात्सुहु सुह फिर सिप में अनाथ अना अना अना अना आगे अनाधम अनाथ आगे अनासम अनासु अनासु इसको लेकर देखाओ आँ? अभी जो बड़ा इसको लिखो हाँ रूपचंद बंद करो हम्म देखा मरुविंद नहीं बोलो फिर अनाथ सीत अनाथ धाम अनाथ सुनने के बाद यू नहीं होता है ताम तब तो तमें तो तीन स्थान पर झलझल डूब होता है बाकी स्थान पर सिच रहता है आत्मनिपद में अः न सिच त तो। न हो ध्याल झलुपन से अनद बनेगा क्या बनेगा अनदे अन यहाँ वृद्धि हुई हलनतर से वृद्धि नहीं होगी तो नहीं पता है वृद्धि क्यों नहीं होगी हाँ परिसम बद परिसम नहीं है हाँ क्या भरी बोलो अना ध्वी क्या बना अन स थोड़ा थोड़ा है क्या हम्म स कहा नहीं रहा कहा अनाध अनधनाधम फिर बोलो अनधिंगल कार्य में अनथ से तो बनेगा कोई कार्य नहीं है खरीचे से न हो तो खरीचे से तो अनाथ सेत बोलो अतने पद में अनाथ से